ईश्वर के परम अद्वैत में विश्वास रखता हूं और इसलिए मानवता के अद्वैत में भी विश्वास रखता हूं यद्यपि हमारे शरीर भिन्न हैं तो क्या हुआ हमारी आत्मा एक है यदि हम एक ही ईश्वर के पुत्र हैं और हम एक ही दैवी तत्व के भागीदार हैं तो हमें प्रत्येक व्यक्ति के पाप का भागीदार बनना ही चाहिए चाहे वो हमारी जाति का हो या दूसरी जाति का यह थे महात्मा गांधी जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र बनाया जिन्होंने भारत को पृथ्वी पर एक सबसे बड़ा प्रजातंत्र बनाया और उसे स्वतंत्रता के मार्ग पर लगाया पचास वर्ष पूर्व और दूसरे गोलार्ध में एक दूसरी विनम्रवाणी सुनाई पड़ी थी और ये थी इब्राहम लिंकन की वाणी किसी के प्रति बिना द्वेश भाव के सबके लिए उदार भाव से और सच्चाई में दृढ़ता के साथ जो दृढ़ता सच को देखने के लिए ईश्वर हमें प्रदान करता है हम जो कार्य कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न करें हम सब कुछ करें जिससे हमारे और सभी राष्ट्रों में न्यायपूर्ण और चिरजीवी शांति की प्राप्ति हो इन दो व्यक्तियों गांधी और लिंकन में जो समान तत्व था वो भारतीय और अमेरिकी संविधानों में प्रकट हो रहा है ये संविधान अपने अपने लोगों को किसी भी अनुचित हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता एकत्रित होने की स्वतंत्रता और अपनी इच्छानुसार अपने ध्ययों का अनुसरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो ये है भारत अमेरिकी सांस्कृतिक संबंधों की कहानी मानव बंधुत्व की एक कहानी अमेरिकी जीवन स्वामी विवेकानंद विश्वकवि ठाकुर और डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे पुरुषों के दौरे से सदैव समृद्ध रहेगा डॉ सुब्बर ने अमेरिका की प्रयोगशाला में जो काम किया उससे सारे संसार को भी लाभ हुआ डॉ सुब्बर ने ऑरियोमेसिन नामक अद्भुत दवाई की खोज की थी हम डॉक्टर सीवी वी रामन जैसे बुद्धिमान विज्ञान शास्त्री का गणित शास्त्री डॉक्टर टी विजय राघवन और दूसरे कई ऐसे नामों का उल्लेख कर सकते हैं आज अमेरिका और भारत के बीच एक सांस्कृतिक बंधन स्थापित है और ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ये बंधन अटूट रखें हमारे इन दो महान प्रजातंत्रों में बहुत कुछ समान है और उनके पास ऐसा बहुत कुछ है जो वो संसार को दे सकते हैं इन दोनों देशों के लिए स्वतंत्रता और आर्थिक उन्नति अविभक्त है गांधी और लिंकन मार्गदर्शक हैं, और व्यक्ति की उन्नति भारत और अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय चिन्ह है